महाभारत द्रोण पर्व पंच पंचाशद शतमोध्याय द्रोणाचार्य द्वारा शिवि का वध तथा भीमसेन द्वारा घूसे और थप्पड़ से कलिंग राजकुमार का एवं ध्रुव जयरात तथा पुत्र दुष्कर्ण और दुर्मत का वध धतराष्ट्रवाच तस्म प्रविष्टे दुर्धर से संजयान तो जसी अमृत माणे संरभे का वो भूद्वते सदा धृतरा ने पूछा संजय अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर आचार्य ने जब रोष और अमृत में भर कर संजयों की सेना में प्रवेश किया उस समय तुम लोगों की मनोवृत्ति कैसी हुई दुर्योधन तथा यदमे आत्मा गुरुजनों के आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे पुत्र दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर जब अमे आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने शत्रु सेना में पदार्पण किया तब कु कुमार अर्जुन ने क्या किया निहते सैंधवे वीरे भूरे स्रवसी चाभ्य गहतेजा पंचाला पराजिता किम दुर्धर्षे प्रवेशे शुता परे दुर्योधनस्तु कृत्यम प्राप्त कालमत सिंधुराज्य तथा वीरभूरिश्रवा के मारे जाने पर अपराजित वीर महातेजस्वी द्रोणाचार्य जब पंचालों की सेना में घुसे उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले उन दुर्धर्ष वीर के प्रवेश कर लेने पर दुर्योधन ने उस अवसर के अनुरूप किस कार्य को मान्यता प्रदान की केच तम वरदम वीरम अन्वयु युद्धी सप्तम के चास्पृठ गीरासूर से युद्धत उन वरदायक वीर विप्रवर द्रोणाचार्य के पीछे पीछे कौन गए तथा तो युद्धपरायण शूर वीर आचार्य के भाग में कौन कौन से वीर गए के पुरस्ताद वर्तन्त निघंत सान धड़े मन्ये मन् पांडवान् सर्वान भारद्वाज सरार्जिता शिशिर कंपमान भ्रसा गा इव प्रभो रणभूमि में शत्रुओं का संहार करते हुए कौन कौन से वीर आचार्य के आगे खड़े थे प्रभो मैं तो समझता हूँ द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित होकर समस्त पांडव शिशिरऋतु में दुबली पतली गायों के समान थर थर काँपने लगे होंगे प्रवेश स महेश्वास पंचालाधन कथम नो पुरुष व्याघ्र पंच तम उपज्म्यवान् शत्रुओं का मर्दन करने वाले महाधनुधर पुर सिंह द्रोणाचार्य पांचालों की सेना में प्रवेश करके कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए सर्वु योधेशु च संगत रात्रो समेषु महारथेशु थक बलेसू के रात्रि के समय जब समस्त योद्धा और महारथी एकत्र होकर परस्पर जूझ रहे थे और पृथक पृथक सेनाओं का मंथन हो रहा था उस समय तुम लोगों में से किन किन बुद्धिमानों की बुद्धि ठिकाने रह सकी हताश विषक्ता पराभूता शंसती रथिन विरथ युद्धेशमकान् तुम प्रत्येक युद्ध में मेरे रथियों को हताहत पराजित तथा रथीन हुआ बताते हो तलोडम पांडव हतचेतसा अंधे तम से कामते अभुवत्मती का जब पांडवों ने उन सबको मत कर अचेत कर दिया और वे घोर अंधकार में डूब गए, तब मेरे उन सैनिकों ने क्या विचार किया प्रसती हा प्राश्च विभ्रष्टाश्च महा मकान संजय तुम पांडवों को तो हर्ष और उत्साह से युक्त आगे बढ़ने वाले और संतुष्ट बताते हो और मेरे सैनिकों को दुखी एवं युद्ध से विमुख बताया करते हो कथमे कथम एम तथा प्रकाशम अभवत रात्र कथम संजय सूत युद्ध से पीछे न हटने वाले इन कुंती कुमारों के दल में रात के समय कैसे प्रकाश हुआ और कौरव दल में भी किस प्रकार उजाला संभव हुआ संजय वाच रात्रियुद्धे तथा राजन वर्तमान सुदारुणे द्रोणम अभ्य द्रवन सर्वे पांडवा सह सोमकिन संजय ने कहा राजन जब वह अत्यंत दारुण रात्रि युद्ध चलने लगा उस समय सोमको सहित समस्त पांडवों ने द्रोणाचार्य पर धावा किया तथो तो द्रोण कहीं कयाच धाम चात्म यन प्रेतलोकम सर्वा नुभिरा सु तदनंतर द्रोणाचार्य के कयो और धृष्ट के समस्त पुत्रों को अपने शीघ्र गांी द्वारा जम लोक भेज दिया प्रमुखतो प्रमुख जो राज महारथर्वान्न प्रेषया मा स पितृलोकम स भारत भरतवंशी नरेश जो जो महारथी उनके सामने आए उन सबको आचार्य ने पितृलोक में भेज दिया भारत प्रताप इस प्रकार सत्र वीरों का संघार करते हुए महारथी द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए प्रतापी राजा शिवि क्रोध पूर्वक आए तमा तमापत पांडवाध दस बीर वाणी सर्वपार सवि पांडव पक्ष के उन महारथी वीर को आते देख आचार्य संपूर्णतः लोहे के बने हुए दस पैने बाणों से उन्हें घायल कर दिया तम शिवि प्रतिविद्यानुसाराष्य भल्ले न स्मह बाढ़ तब शिवि ने तीस तीखे सायकों से बेंद कर बदला चुकाया और मुस्कुराते हुए उन्होंने एक भल्ल से उनके सारथी को मार गिराया तस्य द्रोणो हयान् सारथि च महात्मन अथा से दृक द्रोणाचार्य ने भी महामनाशिवे के घोड़ों को मारकर सारथी का भी वध कर दिया फिर उनके सिरस्त्राण से मस्तक को धर से काट दिया सारथिम क्षिप्रमण्युन सतृहित्रिपुन तत्पात दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को शीघ्र ही दूसरा सारथी दे दिया जब उस नए सारथी ने उनके घोड़ों की बागडूट समाली तब उन्होंने पुनः सत्रों पर धावा किया कलिंगान अने के कालिंग सुतोर पूर्व पितृवधात क्रुद्धो भीमसेनम उपाद्रवत उस रणभूमि में कलिंग राजकुमार ने कलिंगों की सेना साथ लेकर भीमसेन पर आक्रमण किया भीमसेन ने पहले उसके पिता का वध किया था उसके उनके प्रति उनका क्रोध बढ़ा हुआ था सभीमं सभीम पंचभिर्ध्वा पुनर्विव्या पत्रि उसने भीम से इनको पहले पांच बाड़ों से बेंध कर पुनः सात बाड़ों से घायल कर दिया उनके सारथी विशोक को उसने तीन बाड़ मारे और एक बाण से उनके ध्वजा छेद डाली कलिंगान तुतम शूरम क्रुद्धम क्रुद्धो वृकोदर रथा दथम अभिद्रत मुस्टिनाभिट क्रोध में भरे हुए कलिंग देश के उस सूरवीर को कुपित हुए भीमसेन ने अपने रथ से उसके रथ पर कूदकर मुक्के से मारा तस् अम्बृष्टि हत्याद पांडवे न बलीयता सर्वाण्यस्थिन सहसा प्राप्त तय पृथक पृथक युद्धस्थल में बलवान पांडुपुत्र के मुक्के की मार खाकर कलिंगराज की सारी हड्डियां सहसा चूर चूर हो पृथक पृथक गिर गई तम कर्णो भ्रातरश्चा नामृश्यत परम तपः ते भीम तेनाम धारा चय जघ्नुराशि विषोपमयी परम तपकर्ण और उसके भाई भीम से इनके इस पराक्रम को सहन न कर सके उन्होंने विषधर सर्पों के समान बिसेले नाराजों द्वारा भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। तथा शत्रु रथम त्यक् रुव मनीष्टिना समोत तंदंतर भीमसेन शत्रु के उस रथ को त्याग कर दूसरे शत्रु ध्रुव के रथ पर जा चढ़े ध्रुव लगातार बाड़ों की वर्षा कर रहा था भीमसेन ने उसे एक, भी एक मुक्के से मार गिराया तथा पांडुपुत्रे न बलीना तो पतत्या महाराजा नहाबल जय रात रथम प्राप्य मुह सिम इवा बलवान पांडपुत्र के मुक्के की चोट लगते ही वह धराशायी हो गया महाराज ध्रुव को मारकर महाबली भीमसेन जयरात के रथ पर जा पहुँचे और बारंबार सिंहनाथ करने लगे जयरातम जय रात गर्जना करते हुए ही उन्होंने बाएं हाथ से जयरात को झटका देकर उसे थप्पर से मार डाला फिर वे कर्ण के ही सामने जाकर खड़े हो गए कर्णस्तु तो पांडवे शक्ति यतन, जग्राह प्रहसन पाण्डुनंदन तब ने पांडुनंदन भीम पर सोने की बनी हुई शक्ति का प्रहार किया परंतु पांडुनंदन भीम ने हँसते हुए ही उसे हाथ से पकड़ लिया कर्णाई बच दुर्धर सिक्षे पाकोदर तामा पत शकु तहल पाई वीर ब्रिकोदर ने उस युद्धस्थल में कर्ण पर ही वह शक्ति चला दी परंतु शकुनु ने कर्ण पर आते ही शक्ति को तेल पानी वाले बाण के द्वारा काट डाला ए तत्व रणेदत पराक्रम पुनः स्वरथ मदद्राव तव वाहिनी हम अद्भुत पराक्रमी भीम से रण महान पराक्रम करके पुनः अपने रथ पर आ बैठे और आपकी सेना को खदेड़ने लगे तमाजा तम दिघा संतम भीम क्रुद्ध निवार्यन महाबाहुं तव पुत्र पते मच्छाद तो महारथा प्रजानाथ क्रोध में भरे हुए यमराज के समान महाबाहू भीमसेन को शत्रुवध की इच्छा से सामने आते देख आपके महारथी पुत्रों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उन्हें आच्छादित करते हुए रोका ततो दुर्मदस्थो प्रसन्नुगे सारथि च हयाशेम्षय तब युद्धस्तर में हँसते हुए से भीमसेन ने दुर्मद्ध के सारथि और घोड़ों को अपने बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया दुर्मदस्तु तथो जानम दुष्कन शचस्कृ तवे काूढ़ो भ्रातरौ परतापनौ संग्राम सिर सौ मध्य भीम द्वावप्य धाव यथाबूपति मित्रो ही तारक दैत्य सतम तब दुर्मद्ध दुष्कर्ण के रथ पर जा बैठा फिर सत्रों को संताप देने वाले उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के मुहानी पर भीमसेन पर धावा किया ठीक उसी तरह जैसे वरुण और मित्र ने तारक पर आक्रमण किया था। नेता तत्पश्चात आपके पुत्र दुर्मदर्धर और दुष्कर्ण एक ही रथ पर बैठकर भीम से इनको बाणों से घायल करने लगे ततः कर्ण से दुर्योधनस्य द्रोण दुर्योधन से कृपया सोमदत्त बाकदस्थ वीर दुष्कण से तम वृत पाद प्रहारेण प्रशहिंदम तदंतरकर्ण अस्वस्थमा दुर्योधन कृपाचार्य सोमधत्त और देखते-देखते शत्रुधवन पांडुपुत्र भीम ने वीर दुर्मद और दुष्कर्ण के उस रथ को लात मारकर धरती में धसा दिया ततः सुतऊ ते बलिन सूरऊ दुष्कर्ण दुर्मध मुस्टिना हत्य संक्रुद्ध फिर आपके बलवान एवं सूर सूर्यीर पुत्र दुर्मध और दुष्कर्ण को क्रोध में भरे हुए भीम से डे मुक्के से मारकर मसल डाला और वे जोर जोर से गर्जना करने लगे ततो हा तथो हाहा सैन्य दृष्टि नृपा ब्रुद्रोय भीपेण राष्ट्रती यह देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया भीमसेन को देखकर राजा लोक कहने लगे ये साक्षात भगवान रुद्र ही भीमसेन का रूप धारण करके पुत्रों के साथ युद्ध कर रहे हैं एवं उक्वा पलायनते सर्वे भारत पार्थिवा विसावाहय वाह, वाह दौष भारत ऐसा कहकर सब राजा अचेत होकर अपने वाहनों को हाँगते हुए रणभूमि से पलायन करने लगे उस समय दो व्यक्ति एक साथ नहीं भागते थे तत् बल भृजन लुलित मुखे सुपूजितो नृपभृत भैर महाबल कमल विबुलोचनो युधिष्ठिर नृपति अपूजय बलि तदनंतर रात्र के प्रथम प्रहर में जब कौरव सेना अत्यंत भयभीत हो इधर उधर भाग गई तब श्रेष्ठ राजाओं ने विकसित कमल के समान सुंदर नेत्र वाले महाबली भीम से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और बलवान भीम ने राजा युधिष्ठिर का समाधर किया ततो तम उद्रपद विराट कईकया परा मुदम यजु मृकोदरम भृषं अणुजयच्च प्रतिनिहते हरम हरंसुरा तत्पश्चात जैसे अंधकार के मारे जाने पर देवताओं ने भगवान शंकर का स्तवन और पूजन किया था उसी प्रकार नकुल सहदेव ध्रुपद विराट के कई राजकुमार तथा युधिठिर भीमसेन भीम की विजय से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विकोदर की बड़ी प्रशंसा की तत सतता से वरुणात्मजो उपमाम वितास गुरुनामना मृकोदरम शरथम पदाति कुंजरा यु यु है इसके बाद वरुण पुत्र के समान पराक्रम आपके सभी पुत्र रोज में भर कर युद्ध की इच्छा से रथ पैदल और हाथियों की सेना साथ ले महात्मा गुरु द्रोणाचार्य के साथ आए और वेग पूर्वक से इनको सब ओर से घेर कर खड़े हो गए विराट नकुल सहित तनयान इंद्रपद पुत्र द्रुपदुत्र द्रुपद विराट सात्विकी घटोस्कत जय विजय द्रुम वृक्त तथा सिंजय योद्धाओं ने आपके पुत्रों को आगे बढ़ने से रोका ततो तथो भवतिम घनैरिवाभृत महाभदमती दारूढ़ निशा मुखे वृक बलगृमोदनम महात्मन नृपवरम युद्धमद्भुत ष्ठ फिर तो घने अंधकार से आवृत्त महाभयंकर प्रदोष काल में उन महा वीरों का अत्यंत दारूण भयदायक तथा भेड़ियों गिद्धों और कौरवों को आनंदित करने वाले कौमों को आनंदित करने वाला अद्भुत क्रुद्ध होने युद्ध होने लगा इसी श्री महाभारते द्रोण पर्वी घटोत्कच वर्वड़ी रात्रि युद्धे भीम पराक्रमी पंच पंचाशिकमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में भीम भीमसेन का पराक्रम विषयक एक अध्याय पूरा हुआ